के साथ हमारा जो पहला सवाल है यह हमारे पास इंदौर से आया है इंदौर से कृष्णपाल राठौर जी ने पूछा है यह एक इंट्रोडक्टरी जवाब सभी के लिए हो जाएगा कि एमसीबी के क्या है और वहां की जिंदगी कैसी होती है? बहुत बढ़िया राठौड़ जी आप तो इंदौर में रहते हैं कभी भी आइए देखिए मुख्य बात मानव चेतना विकास केंद्र क्या है इसका नाम जैसे आपको बता रहा है कि ये चेतना का विकास करने की बात है शिक्षा विधि से और व्यवस्था विधि से शिक्षा विधि से मतलब एजुकेशन और व्यवस्था मतलब एक प्रकार से जीने के स्वरूप से चेतना का विकास की आवश्यकता क्या पड़ गई तो अब तक मानव जो है अपने आप को जानवरों जैसे ही देखा और जानवरों से भिन्न कुछ करने के सोचता रहा तो आहार निद्रा भय मैथ चार विषय के लिए हम अपने को समर्पित किए और ऐसे जब जीने गए तो ना तो पत्नी के साथ ना माता के साथ ना भाई के साथ ना मित्रों के साथ हम कोई एक सुखद सुंदर व्यवस्थित संबंध को पहचान पाए और उसका दूसरा जो रिप्रकर्षन देखेंगे तो पूरी धरती पर ही हमने एक इस प्रकार से सुविधा संग्रह की दौड़ लगाई कि उसमें आदमी भी घायल हो गया और पूरी धरती को हम लोग घायल कर दिए अब ये जो स्वरूप है ये आपको हमको किसी को भी स्वीकार नहीं आप राय राठौर जी देखते हो कि हर चौराहे पर हर पान की दुकान पर नई की दुकान पर कहीं पर भी दुनिया में अगर जो दो भी लोग इकट्ठे होते हैं उनके जान-चर्चा का मुद्दा इतना ही बनता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये स्वीकार करने लायक नहीं है लेकिन स्वीकार करने लायक क्या चीज़ हो ये अज्ञात है तो अभी तक देखेंगे तो मानव के साथ यही कि जो कुछ चल रहा है उसको स्वीकार नहीं हो पा रहा लेकिन क्या चीज़ हो जाए जो उसको स्वीकार हो जाए इसकी स्पष्टता उसको नहीं है तो जैसा अभी बताएं कि स नजरिए से चेतना का विकास होता है उसका मतलब ये है कि ऐसे जीने का स्वरूप ऐसे सोचने का स्वरूप ऐसे व्यवहार करने का स्वरूप ऐसे कार्य करने का स्वरूप जो हमारी चाहत से जुड़े जो हमको स्वीकार हो इसका अध्ययन किया गया और ऐसे अध्ययन के आधार पर अब चेतना विकास के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसमें आहानिद्रा भाई मैथुन जो विषय था उससे आगे बढ़ के अब हम जो हैं वो मानव में समाधान और परिवार में समाधान के साथ समृद्धि और समाज में समाधान समृद्धि के साथ अभयता और पूरी प्रकृति के साथ जो है सस्तित्वपूर्वक कैसे जिए ऐसी समझ को विकसित करने का पूरा कार्यक्रम बना ये 2008 में शुरू हुआ और इसमें आज की तारीख़ में कई परिवार यहाँ पर रहते हैं इसका अध्ययन करते हैं अभ्यास करते हैं और वो चार विषय से ऊपर होकर जीने के क्रम में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं कुछ बहुत खूबसूरत काम हो पा रहे हैं कुछ बहुत सारे काम अभी बाकी हैं क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ यात्रा और अभी आगे आगे ये शेप लेता जा रहा है तो यहाँ पर ये जो समाधान समृद्धि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट टाइप ऑफ बिहेवियर एंड वर्क इसके लिए जो भी काम यहाँ पर शुरू हुआ उसी के साथ इसका एजुकेशन और इसके एक लिविंग मॉडल को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और इसको तमाम दुनिया भर से लोग आके देखते ही हैं आप भी आके देख सकते हैं समझ सकते हैं और एजुकेशन हमारे यहाँ जो है वो व्यवहार का मुद्दा है इसलिए इसका कोई दाम नहीं होता तो इट इज़ ऑलवेज फ्री जहाँ तक एजुकेशन का मुद्दा है वो एकदम फ्री है तो लोग आइए देखिए समझिए आप तो नज़दीक नहीं बहुत बढ़िया इसी के साथ लोगों को ये सूचित करा जाता है कि हमारा जो फेसबुक पेज है एम के वर्ल्ड नाम से उस पर आप इन्हीं क्वेश्चंस को लाइव देख भी सकते हैं और इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपकी ज़िंदगी से जुड़ा था या कोई प्रश्न ऐसा था जिसको आपको वापस दोबारा सुनना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप हम सुनते हैं तो समय हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है तो दोबारा सुनते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आता है तो इसलिए आप बिल्कुल सुन सकते हैं उन जवाबों को जो लाइव किया जा रहा है हमारे टीम मेंबर विषय भाई द्वारा